और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे